सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक पांच जीने और मरने की कला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 बस ध्यान का थोड़ा सा स्वाद लगे और ध्यान की तरफ उनकी यात्रा चल रही थी सतत सब करते हुए भी ध्यान उनके जीवन का केंद्र था ध्यान के लिए समय वे वर्षों से निकाल रहे थे सारा काम भी चलता रहा घर भी छोड़ा नहीं और धीरे धीरे भीतर एक शांति एक गहराई एक आनंद भी उमंगने लगा भीतर फूल भी खिलने लगे ध्यान की अगर तुम्हें थोड़ी भी प्रतीति होगी तो तुम भी कह सकोगे ये मेरा अंतिम जन्म क्यों क्योंकि जन्म होता है कर्ता का और ध्यान तुम्हें अनुभव करवाता है साक्षी का साक्षी का न कभी जन्म हुआ है न होता है उपनिषद कहते हैं एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे एक पक्षी नीचे की शाखा पर बड़ी चेंचें करता है इस डाल से उस डाल पर कूदता है इस फल को चखता है उस फल को चखता चखता है बड़ी विभूचन में पड़ा है और एक दूसरा पक्षी ऊपर के शिखर पर बैठा है सिर्फ बैठा है वो नीचे के पक्षी की चहल पहल बागदौड़ आपधापी देखता है बस सिर्फ देखता है ये बड़ी प्यारी प्रतीक व्यवस्था है ऐसे उपनिषद कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर भी दो पक्षी हैं एक साक्षी और एक करता कर्ता नीचे की शाखाओं पर आपाधापी में लगा रहता और धन कमा लू और पद कमा लू और प्रतिष्ठा कमा लू उसका मन भरता ही नहीं उसे तृप्ति मिलती ही नहीं जितने तृप्ति के उपाय करता उतनी अतृप्ति बढ़ती चली जाती लेकिन ऊपर एक साक्षी जो सिर्फ देखता है इस नीचे के पक्षी की उधेड़बुन देखता है व्यर्थ की परेशानी देखता है सिर्फ देखता है दर्पण की भांति कुछ बोलता नहीं अब धर्म के दो रूप हो सकते हैं धर्म का जो नैतिक रूप होगा वो नीचे के पक्षी को बदलने की कोशिश करता है और धर्म का जो परम रूप होगा आध्यात्मिक रूप होगा वो ऊपर की पक्षी की याद दिलाता है धर्म का जो आध्यात्म है वो तो कहता है इतनी भर याद तुम्हें आ जाए कि तुम्हारे भीतर एक साक्षी बस काफी क्योंकि साक्षी का कोई जन्म नहीं होता ये तो करता है जो जन्म में भटकता है क्योंकि मरते वक्त तुम्हारी वासना तृप्त तो नहीं हुई होती वासना की डोर तुम्हें नए जन्म में ले जाती हमारे पास एक बड़ा प्यारा शब्द है पशु पशु शब्द को तुम सिर्फ इतना ही समझते हो कि इसका अर्थ जानवर होता है नहीं इतना नहीं होता है। जानवर का तो अर्थ होता है जिसके पास जान है तो जानवर तो तुम भी हो जिसके पास जान है वो जानवर अंग्रेजी में शब्द है एनिमल उसका भी मतलब वही होता है एनिमा का अर्थ होता है प्राण जिसके पास प्राण है वह एनिमल लेकिन हमारा शब्द बड़ा अद्भुत है वो जानवर और एनिमल से उसका नहीं होना चाहिए पशु का अर्थ होता है जो पास में बंधा जो जंजीर में बंधा जिसके पैरों में बेड़ी पड़ी जिसके हाथों में जंजीर जो पास में बंधा वह पशु यह बड़ा अनूठा शब्द है ऐसे शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में नहीं है उसके कारण है क्योंकि ऐसे लोग कम हुए दुनिया में जो ऐसे शब्दों को गढ़ सकते जिन्होंने ये शब्द गढ़े उन्होंने इन छोटे छोटे शब्दों में न मालूम कितनी कुंजियां छिपा दी ये जो तुम्हारा पशु है ये किन जंजीरों में बंधा है कोई दिखाई पड़ने वाली जंजीरें तो नहीं अद्रश्य जंजीरें हैं वासना की आकांक्षा की यह मिल जाए वह मिल जाए 24 घंटे कुछ मिल जाए मरते वक्त भी तुम मिलने की आकांक्षा से ही भरे हुए मरते हो और जो तुम्हारे मिलने की आकांक्षा पाने की आकांक्षा है वही तुम्हारे नए जन्म का कारण बन जाती वही पास तुम्हें नए गर्भ में खींच ले जाता नहीं तो नए गर्म की कोई संभावना नहीं द्वार ही टूट गया राय ही मिट गई जिसने ध्यान का अनुभव किया वह कह सकता है यह मेरा अंतिम जन्म है। इसमें कोई अहंकार नहीं है इसमें सिर्फ तथ्य का निवेदन है कि मैंने अपने साक्षी रूप को देखना शुरू कर दिया है साक्षी तो पशु नहीं साक्षी परमात्मा है साक्षी पर तो कोई वासना नहीं है साक्षी तो परम त्रप्त है जैसा है वैसा ही तृप्त है जहां है वहीं त्रप्त है कहीं और नहीं होना है कहीं और नहीं जाना है कुछ और नहीं पाना है साक्षी तो परितोष का नाम है परम संतोष का नाम है आत्यंतिक तुष्टि का नाम है जिसको ऐसी झलक मिलने लगी वो कह सकता है ये मेरा अंतिम जन्म है लेकिन पंडित विवादों में पड़े रहते हैं वो इसी फिक्र में, में लगे रहते हैं कि अगला जन्म होगा क्यों होगा कैसे होगा होता भी है कि नहीं होता किस नियम से होता है क्या गणित है उसका क्या नक्शे हैं उसके वो इसी नक्शे खींचने में गणित बिठालने में लगे रहते पंडित से ज्यादा व्यर्थ का काम कोई दूसरा नहीं करता उसकी सारी चेष्टा शाब्दिक होती अनुभवगत नहीं होती इसलिए अगर उन्होंने किसी पंडित को कहा था कि शास्त्र और सिद्धांत की आप जाने मुझे शास्त्र का पता नहीं सिद्धांत का पता नहीं पर एक बात सुनिश्चित होने लगी है कि यह मेरा अंतिम जन्म ठीक कहा था जो शास्त्र और सिद्धांत में उलझे उन्हें ध्यान का तो समय ही नहीं मिलता जो शास्त्र और सिद्धांत में उलझे हैं वो ध्यान तक तो पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि ध्यान तक पहुंचने की अनिवार्य शर्त है शास्त्र और सिद्धांत को छोड़ो शब्द को छोड़ो तो ध्यान में पहुंचोगे निशब्द यानी ध्यान विचारों को छोड़ो तो निर्विचार में पहुंचोगे निर्विचार यानी ध्यान विकल्पों को छोड़ो कि क्या ठीक क्या गलत निर्विकल्प हो जाओ निर्विकल्प यानी ध्यान पंडित ध्यान नहीं कर पाता हां पंडित ध्यान के संबंध में सोचता है ऐसे थोड़ा ख्याल रखना तुम जल के संबंध में कितना ही सोचो इससे प्यास ना बुझेगी तुम चाहे जल के संबंध में बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें बना लो सागरों की तस्वीरें अपने कमरों को जल की तस्वीरों से भर दो सागर सरोवर निर्झर जल प्रपात लेकिन इससे तृप्ति नहीं मिल सकेगी प्यास लगेगी तो ये तस्वीरें काम ना आएंगी और तुम भली भांति जानते हो कि भूख लगती हो तो पाक्षास्त्र को पढ़ने से नहीं मिटती लेकिन अजीब है आदमी जब उसे परमात्मा की भूख लगती तो वह गीता पढ़ता कुरान पढ़ता बाइबल पढ़ता भूख झूठी होगी अगर भूख सच्ची होती तो तुम किसी सदगुरु के चरण में होते किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ते ना कि पाकशास्त्र लिए बैठे रहते और बड़े मजेदार लोग हैं पाक शास्त्र भी पढ़ के अगर कुछ पकाओ तो भी ठीक लोग रोज पाकशास्त्र का पाठ करते सुबह से रोज गीता का पाठ करते कृष्ण होना तो दूर अर्जुन भी नहीं होते मगर गीता कंठस्थ हो जाती पाकशास्त्र कंठस्थ हो जाता है तो एक एक बात बता सकते कि रोटी कैसे पकाई जाती मिष्ठान कैसे बनाए जाते मगर उनका खुद का जीवन सूखा जा रहा है कोई रसधार नहीं क्योंकि जीवन को जो पोषण मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है पाकशास्त्र पोषण नहीं देते पाकशास्त्र को घोट के पी जाओ तो भी पेट नहीं भरेगा बीमार भला हो जाओ मगर पेट नहीं भरेगा धर्म शास्त्र से भी पेट नहीं भरता आत्मा नहीं भरती और ज्ञान और ध्यान का यही भेद है ज्ञान है ईश्वर के संबंध में विचार और ध्यान है ईश्वर में छलांग ज्ञान है पाक शास्त्र। और उहापोह और ध्यान है सब शब्दों से मुक्ति उहापोह से छुटकारा मौन में प्रवेश इसलिए महावीर ने अपने सन्यासी को मुनि कहा ये सारे शब्द प्यारे मुनि का अर्थ जो मौन में प्रविष्ट हो गया लेकिन कितने जैन मुनि मौन में प्रविष्ट मालूम होते बैठे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं और उन्हीं शास्त्रों को लोगों को समझा रहे हैं मौन कहां है और मुनि हो गए आचार्य तुलसी ने मुझसे पूछा एक प्रसिद्ध जैन मुनि ने कि ध्यान कैसे करें मैंने कहा आप मुनि होकर और पूछते कि ध्यान कैसे करें तो मुनि कैसे हुए और न केवल मुनि हैं आप सात सौ मुनियों के गुरु हैं आचार्य हैं सात सौ मुनियों के साधारण मुनि नहीं है महामुनि हैं। और पूछते हैं ध्यान कैसे करें ध्यान नहीं किया तो मुनि कैसे हुए लेकिन हम शब्द का अर्थ भी भूल गए सीधा सादा अर्थ है मौन मौन को जो उपलब्ध हो जाए वह मुनि बुद्ध ने अपने संन्यासली के नाम चुना था भिक्षु जो ऐसा जान ले कि मेरा कुछ भी नहीं है इस संसार में वह भिक्षु वो सम्राट भी हो सकता है तो भी भिक्षु क्योंकि वो जानता मेरा कुछ भी नहीं जिसने मालकियत की भ्रांति छोड़ दी वह भिक्षु और सन्यास का क्या अर्थ होता है सम्यक न्यास जिससे जीने की ठीक ठीक कला आ गई और जीने के कला में मरने की कला समाहित जीने की ठीक कला मरने की ठीक कला जिससे आगे वह सन्यासी है और जीने की ठीक कला के लिए मुनि होना पड़े और मरने की ठीक कला के लिए भिक्षु होना पड़े इसलिए मैंने सन्यास शब्द चुना क्योंकि सन्यास मुनि और भिक्षु दोनों को अपने में आत्मसात कर लेता यह दोनों शब्दों से बड़ा है मुनि जीवन की कला है और भिक्षु मृत्यु की कला है बुद्ध ने अपने भिक्षु के लिए पीत वस्त्र चुने थे क्योंकि पीला रंग मौत का रंग है जब पत्ते मरने के करीब होते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। जब व्यक्ति मरने के करीब होता है तो चेहरा पीला पड़ जाता है। पीला रंग मृत्यु का प्रतीक है इसलिए बुद्ध ने भिक्षु के लिए पीत वस्त्र चुने क्योंकि भिक्षु की कला ही एक बात में निर्भर है कैसे मरूं ऐसे मरूं कि फिर दोबारा जन्म ना हो मगर तुम ठीक से तभी मर सकते हो जब तुम ठीक से जिए हो मरना कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक क्षण में तुम साध लोगे तुमने जीवन भर साधा हो ठीक से जीना और ठीक से जीने के लिए मौन कला है तुम जिए हो शांत भाव से जगत में उठते रहें तूफान और कोई तूफान तुम्हें कपाए ना अंधड़ चले और कोई अंधड़ तुम्हें हिलाए ना चीजें बनें और मिटें और तुम अप्रभावित रह जाओ अस्पर्शित ऐसा तुम्हारा मौन हो तो तुमने जीवन की कला जानी और जो जीवन की कला जानेगा वही एक दिन मृत्यु के परम रहस्य को समझ सकेगा मैंने सन्यास शब्द चुना क्योंकि उसमें दोनों समाहित जीने की मृत्यु की कला जिसे भी समझ में आ गया मौन का थोड़ा सा स्वाद वह कह सकता है कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा सच तो यह है वो कह सकता है मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं जेन फकीर जापान में कहते हैं कि बुद्ध का ना तो कभी जन्म हुआ और न वो कभी मरे फकीरों की बातें फकीरों के ढंग से समझनी चाहिए पंडित हंसेंगे इतिहासज्ञ हंसेंगे वो कहेंगे ये कोई बात हुई हम भली भांति जानते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध की मृत्यु हुई कहां जन्म हुआ वो भी हमें पता है कहां मृत्यु हुई वो भी पता है ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं चुक गए फकीर की बात समझे नहीं फकीर भी नहीं कह रहा है कि बुद्ध का जन्म नहीं हुआ और बुद्ध की मृत्यु नहीं हुई वो ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम ये दो अलग व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम है सोया हुआ आदमी उसका जन्म हुआ और मृत्यु भी हुई और गौतम बुद्ध वह है जागृत चैतन्य उसकी कहां मृत्यु कैसा जन्म वह शाश्वत है फकीर किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वे ठीक कह रहे हैं वे साक्षी की बात कर रहे हैं और इतिहासक कर्ता की बात कर रहा है क्योंकि इतिहासक कर्ता के ऊपर जा भी नहीं सकता इसलिए तो इतिहास में एक कमी रह जाती इतिहास में जो हमारे जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं वे सम्मिलित ही नहीं हो पाते क्योंकि उनके जीवन में कृत्य बहुत नहीं होता चंगेज खान के जीवन में ज्यादा कृत्य नादिरशाय और तिमुरलंग हालांकि तैमूर लंगड़ा है मगर काम उसने खूब किए लंगड़े ने भी बहुत उपद्रव किए इतने उपद्रव किए कि इतिहास में लिखने योग्य काफी है लेकिन बुद्ध के जीवन को लिखोगे तो क्या लिखोगे एक झाड़ के नीचे छह सालों बैठे रहे ज्यादा लिखने को कुछ है नहीं और जो घटा वो भीतर घटा उसका बाहर कोई प्रमाण नहीं बुद्धत्व को उपलब्ध हुए लेकिन इसका कोई वाहरी साक्ष्य तो है नहीं नापने की कोई कसौटी नहीं मापने का कोई तराजू नहीं जो घटा भीतर घटा बुद्ध कहते हैं जिनको श्रद्धा है वो स्वीकार कर लें जिनके पास आंखें हैं वो देख लें जिनके पास आंखें नहीं हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा और अधिक के पास आंखें नहीं हैं या हैं भी तो उन्होंने उन पर पट्टियां बांध रखी अधिक के पास कान नहीं है। और हैं भी तो उन्होंने उनको बिल्कुल बंद कर रखा और अधिक के पास हृदय नहीं है और अगर है भी तो हृदय से वो सुनते नहीं हृदय से गुनते नहीं खोपड़ी में ही उनका सारा जीवन नियोजित हो गया है तो बुद्ध के जीवन में क्या लिखो महावीर की जीवन की कथा लिखनी हो तो क्या लिखो बड़ी कठिनाई है उपन्यासकार कहते हैं कि अच्छे आदमी की जिंदगी पे उपन्यास नहीं लिखा जा सकता कुछ होते नहीं लिखने योग चोरी हो डकैती हो शराबी हो हत्यारा हो वैश्यागामी हो तो कुछ उपन्यास बनता कुछ कहानी बनती अब अगर बुद्ध की कहानी लिखो तो क्या लिखोगे बुद्ध पैदा हुए एक क्षण में हो जाएगी बात फिर बड़े हुए फिर एक दिन घर छोड़ा तो घर छोड़ने की बात लिख सकते हो अगर बुद्ध पे कोई फिल्म बनाई जाए तो पांच मिनट से ज्यादा की नहीं हो सकती जन्म फिर उनतीस साल तक कुछ नहीं फिर उनतीस साल तक फिल्म में सिर्फ कैलेंडर एकदम तेजी से सरकता रहेगा उनतीस साल के बाद एक रात घर छोड़ दिया फिर छह साल तक सन्नाटा फिर कैलेंडर सरकता रहेगा फिर छह साल के बाद एक दिन बुद्धत्व का अनुभव इसको भी कैसे कहोगे बुद्ध बैठे हैं वृक्ष के नीचे और पर्दा एकदम झक सफेद हो जाएगा बुद्धत्व उपलब्ध हो गए अब कुछ कहने को बचता नहीं जो दर्शक आए हैं पर्दा भी फाड़ देंगे कुर्सियां तोड़ देंगे मैनेजर की पिटाई करेंगे कि ये कोई फिल्म हुई पैसे वापस करो ऐसा हुआ है कुछ इस तरह के प्रयोग किए गए हैं पश्चिम में एक फिल्म बनाई गई वेटिंग फॉर गोडोट एक बहुत अद्भुत विचारक सेमुअल बैकेट की कहानी पर निर्भर है वेटिंग फॉर गोडोट गोडोट सिर्फ याद दिलाने को है गार्ड शब्द की लेकिन गार्ड शब्द का उपयोग नहीं किया बैकेट ने गोडोट अपनी तरफ से बना लिया एक शब्द जिससे तुम्हें सिर्फ ख्याल आ जाए यहां कुछ इशारा है ईश्वर की तरफ ईश्वर की प्रतीक्षा ईश्वर यानी वह जो ना कभी आता ना कभी दिखाई पड़ता तो दो आदमी एक झाड़ के नीचे बैठे और प्रतीक्षा करते एक बोलता है अभी तक घोटोट आया नहीं दूसरा कहता आता ही होगा जब उसने कहा है तो आएगा फिर थोड़ी देर सन्नाटा रहता है फिर पहला पूछता है कि अभी तक आया नहीं, समय भी निकला जा रहा है। दूसरा कहता मेरा सिर न खाओ मुझे भी दिखाई पड़ रहा है अभी तक नहीं आया लेकिन अब हम करें भी क्या जब आएगा तब तो आएगा प्रतीक्षा के सिवाय करने को है भी क्या प्रतीक्षा चलती रहती सन्नाटा गुजरता रहता दोनों बैठे झाड़ के नीचे ना कोई आता ना कोई जाता फिर तीसरा कहता है कि मेरा तो मन उबने लगा मैं तो सोचता हूं कि यहां से चला ही जाऊं तो पहला उससे कहता तू चले भी जाओ मेरा सिर तो मत खाओ एक तो यह परेशानी कि जिसकी प्रतीक्षा वो नहीं आता एक तुम हाक लगाए रहते हो जहां जाना हो जाओ मगर दूसरा जाता नहीं थोड़ी देर बाद पहला पूछता जाते क्यों नहीं वो कहता जाऊं भी तो कहां जाऊं यही वहां भी होगा फिर बैठ के प्रतीक्षा करो यहां कम से कम एक से दो भले थोड़ी बातचीत तो हो लेती बस ऐसी ही कहानी चलती रहती ना कभी कोई आता ना कभी प्रतीक्षा का कोई फल मिलता है इस पर फिल्म बनाई गई अब फिल्म कितनी बड़ी होगी सात मिनट में खत्म हो जाती जहां जहां फिल्म दिखाई गई वहीं वहीं दंगा हुआ पर्दे फाड़ दिए गए कुर्सियां तोड़ दी गई लोगों ने थिएटर जला दिए और कहा कि पैसे वापस चाहिए कोई मजाक है ये कोई फिल्म है मगर बैकेट कहता था यही जिंदगी है जिंदगी भर तुम करते क्या हो बस प्रतीक्षा न कोई कभी आता न कभी कुछ होता न कभी कोई द्वार खटखट कभी कभी द्वार खोल के देखते हो पाते हो हवा थी झोंका दे गई कभी द्वार खोल के देखते हो पता चलता है मेघ गरज रहे हैं कभी द्वार खोल के देखते हो पत्ता सूखा खड़खड़ा रहा है द्वार पर न कोई कभी आता ना कभी कोई जाता बस जिंदगी ऐसी खाली मगर कम से कम ये बातचीत तो है कि दो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कम से कम एक से दो तो हैं बुद्ध को जब ज्ञान फलित होता है छह वर्षों के बाद तब वो बिल्कुल नितांत अकेले वहां दो भी नहीं ना कोई पूछने को न कोई उत्तर देने को ये घटना अलिखित रह जाएगी इस घटना को कोई इतिहास अपने में समाविष्ट नहीं कर सकेगा कोई उपाय नहीं इसलिए जितना बड़ा बुद्धत्व उतना ही इतिहास के बाहर कृत्य का इतिहास होता है साक्षी का कोई इतिहास नहीं इसलिए इस दुनिया में जो परम बुद्ध हुए हैं वे इतिहास के बाहर ही जिए हैं और समाप्त हो गए हैं इतिहास तो उल्टे सीधे लोगों का होता है जिनकी खोपड़ियां खराब हैं वो काफी शोरगुल मचाती काफी उपद्रव खड़े करते वो इतना उपद्रव खड़े करते हैं कि तुम्हें उनका इतिहास लिखना ही पड़ेगा अखबारों में भी तुम बुद्धों की खबर नहीं पढ़ पाते उपद्रवियों की खबर पढ़ते हो क्योंकि जो उपद्रव करता है वो कुछ घटना घटवाता है घेरा डलवा दे हड़ताल करवा दे घेराव करवा दे चीजें तोड़वा दे फोड़वा दे दंगा फसाद करवा दे हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए कुछ उपद्रव करवा दे तो इतिहास में रेखाएं खींचती जो साक्षी हो जाता है कृत्य के बाहर हो जाता है लेकिन एक बात उसे साफ हो जाती कि अब कोई जन्म नहीं क्योंकि जन्म तो कृत्य की भूमिका के लिए करने की जब तक कुछ आकांक्षा है तब तक, तक जन्म करने की जब कोई भी आकांक्षा नहीं है तो जन्म समाप्त हुआ इसलिए जो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है फिर दोबारा जन्म नहीं ले पाता उसका दोबारा जन्म नहीं होता और बुद्ध जो भी करते हैं वो कृत्य नहीं है बुद्ध 40 बयालीस साल जिंदा रहे बुद्धत्व के बाद लेकिन अब उन्होंने जो किया वो कृत्य नहीं अब तो सहज प्रवाह है जैसे गंगा बहती सागर की तरफ तो तुम ये थोड़ी कहते कि सागर की तरफ जा रही कि हर मोड़ पर देखती है नक्शे को फिर मुड़ी के अब्बाएं जाऊंगी दाएं हर जगह पूछती है पुलिस के सिपाही से कि सागर किस तरफ है। सहज बहती ये कोई कृत्य नहीं है निसर्ग है बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति निसर्ग से जीता जो होता है जो होना प्रकृति उसके भीतर से चाहती है या परमात्मा बांसुरी हो जाता है परमात्मा जो गीत गाता है गा लेता है नहीं गाना तो कोई आग्रह उसका नहीं कि गीत गाया ही जाए साक्षी भाव धीरे दीर धीरे तुम्हें यह बात स्पष्ट कर देता है कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है और जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी ध्यान गहरा होगा तो तुम्हें यह साफ दिखाई पड़ने लगेगा यह शरीर कितने दिन टिक सकता है क्योंकि तुम्हें शरीर से संबंध दिखाई पड़ने लगेंगे टूटते तुम रोज रोज देखोगे कि संबंध टूटते जा रहे हैं तुम हिसाब लगा सकते हो कि पूरे संबंध टूटने में कितनी देर लगेगी इसलिए अगर उन्होंने कहा था पांच वर्ष पूर्व हृदय का दौड़ा पड़ने पर कि अभी मैं पांच वर्ष और रहूंगा तो इसमें कोई अड़चन नहीं कठिनाई नहीं दिख रहा होगा कि कितने मोह रह गए हैं उनको टूटने में कितनी देर लगेगी ये सीधा गणित है जैसे अगर तुम देखोगे एक मकान गिर रहा है हर रोज उसका एक खंबा गिरता है और दस खंबे बाकी, तो तुम हिसाब लगा सकते हो कि दस दिन में ये पूरा का पूरा भवन खंडर हो जाए बस ऐसे ही ध्यान में दिखाई पड़ने लगता है कितने संबंध रोज रोज छीण होते जा रहे हैं पांच वर्ष में सारे संबंध छीन हो जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा योग भक्ति ये सारे वक्तव्य महत्वपूर्ण हैं और मैं इन पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ये सारे वक्तव्य आज नहीं कल तुम सबको भी घटित होने वाले तुम्हारे लिए उपयोगी होंगे